बिल्लियां कैसे बढ़ती हैं मिलिसेंट से फोटो नील जॉनसन हिंदी विदुषक माँ बिल्ली ने अभी अभी चार बच्चों को जन्म दिया है वो अभी करवट के बल लेटी है और बच्चों को चाट रही है बिल्ली का हर एक बच्चा अभी छोटा है उनकी आंखें अभी बंद हैं। इसलिए वो देख नहीं सकते वो अभी भी सुन नहीं सकते क्योंकि उनके कान बंद है पर अभी भी बिल्ली के बच्चे सूंघ सकते हैं और गर्मी कर सकते। हर एक बिल्ली का बच्चा अपनी अगले पैर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं बाएं है। दाए हिलता है अंत में वो अपनी माँ के पास पहुंचता है फिर बिल्ली के बच्चे अपने मुँह और नाक से माँ बिल्ली के रोएदार शरीर को रगड़ते हैं बच्चे इसी तरह अपना मुँह रगड़ते रहते हैं अंत में उनका मुँह बिल्ली के चूचक तक चुचु तक पहुंचता है फिर वो बिल्ली के चूचू को अपने मुंह में डालकर उससे दूध चूसते हैं बिल्ली का हर एक बच्चा जन्म से एक घंटे के अंदर दूध चूसने लगता है इन छोटे बच्चों को अपनी माँ की जरूरत है माँ उन्हें दूध पिलाती है माँ उन्हें गर्म रखती है माँ उन्हें सुरक्षित रखती है चार दिनों तक माँ बिल्ली अपने बच्चों के साथ लगभग पूरे समय रहती है हर दो घंटों के बाद माँ बिल्ली उठती है और फिर एक अंगड़ाई लेती है फिर खाने की ले जाती है चौथे दिन के बाद माँ बिल्ली ज़्यादा बार उठती है जब बिल्ली खाने के लिए जाती है तब उसके बच्चे सोते हैं अक्सर बच्चे एक दूसरे पर सोते हैं इस तरह बच्चे एक दूसरे को गर्म रखते हैं माँ बिल्ली वापस आकर सभी बच्चों को चाटती है माँ के चाटने से बच्चे जग जाते हैं फिर माँ बिल्ली लेट जाती है और बच्चे उसका दूध पीते हैं अब तक हर बच्चा दूध पीने के लिए एक विशेष चूचू चुनता है अगर कोई उसे लेने की कोशिश करे तो बच्चा उस चूचू को कसकर पकड़ता है और उसे नहीं छोड़ता है जब बिल्ली के बच्चे दो हफ्ते के होते हैं तो फिर वो अपनी आंखें खोलते हैं तब तक उनके कान भी खुल जाते हैं बिल्ली के बच्चे अब बड़े हो रहे हैं पैदाइश के समय से अब उनका वजन दुगुना हो जाता है बच्चे अभी भी घिसटते हैं अभी भी वे चल नहीं पाते पर अब वे पहले से ज्यादा बेहतर देख और सुन पाते हैं कभी कोई बिल्ली का बच्चा घिसट कर अपनी माँ से दूर चला जाता है पर तब उसे फर्श ठंडा लगता है फर्श की खुशबू भी अलग होती है तब बिल्ली का बच्चा रोता है माँ बिल्ली रोने की आवाज़ सुनती है तो जाकर बच्चे को बच्चे के गले को अपने मुंह से पकड़कर उसे वापिस लाती है अब बिल्ली के बच्चे चार हफ्ते के हो गए हैं अगर माँ उनके पास ना आए तो भी बच्चे माँ के पास दूध पीने के लिए जा सकते हैं हर हफ्ते बच्चों के वजन में छह औंस यानी एक सौ सत्तर ग्राम की बढ़त होती है अब बिल्ली के बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर धीरे धीरे चलते हैं उनके पैर अभी भी लड़खड़ाते हैं पर अब उन्हें काफी साफ दिखाई देता है वो अब ठीक तरह से सुन भी पाते हैं धीरे धीरे बच्चों की मां अब उनके पास कम ही आती है पर अब छोटी बिल्लियां अपनी माँ के पीछे पीछे घूम सकती है वो मां को लिटाकर उसका दूध भी पी सकती है हर एक बच्चा अभी भी मां के विशेष चुचुक से ही दूध पीता है अब बिल्ली के बच्चे एक दूसरे से खेलते हैं वो एक दूसरे को चाटते हैं वो दूसरे का पीछा करते हैं वह एक दूसरे पर लौटते हैं उन्हें जो कुछ मिलता है वे उससे खेलते हैं बच्चे अपनी मां के पीछे पीछे दौड़ते हैं वे अपनी मां के ऊपर कूदते हैं वे मां का मुंह चाटते हैं वे मां की पूछ को काटते हैं कभी कभी जब खेल पेढंगा हो जाता है और बच्चे ज्यादा ही शरारत करते हैं तो माँ बिल्ली कूदकर अपने बच्चों से दूर चली जाती है कभी वो एक ऊंचे स्टूल पर या फिर दीवार की उन... किसी सेल्फ पर चढ़कर बैठ जाती है कभी कभी माँ बिल्ली अपने बच्चों को मारती भी है जब बिल्ली के बच्चे पांच हफ्ते के होते हैं तो उन्हें अपनी माँ से कम ही दूध मिलता है अब वो कटोरे से दूध पी सकते हैं जब माँ खाने के लिए जाती है तो बच्चे भी उसके पीछे पीछे जाते हैं जिस बर्तन में खाना रखा होता है कभी कभी वो उसमें अपना पैर रख देते हैं कभी फर्श पर रखे खाने में वो अपना पैर रख देते हैं खाने से सने पैर को वे चाटते हैं वो कितना स्वादिष्ट लगता है बच्चे माँ के मुँह पर लगे भोजन को चाटते और चखते हैं इस तरह वे ठोस भोजन खाना सीखते हैं फार्म्स पर बिल्लियां खुद अपना भोजन खोजती हैं शुरू में माँ बिल्ली अपने बच्चों के लिए किसी जानवर का शिकार करके लाती है इससे बच्चों को पता चलता है कि भविष्य में उन्हें किस जानवर का शिकार करना होगा बाद में जब बिल्ली शिकार पर जाती है तो बच्चे भी उसके पीछे पीछे जाते हैं इस प्रकार बिल्ली के बच्चे छोटे जानवरों को खासकर चूहों को मारना सीखते हैं अब तक बिल्ली के बच्चों के दाँत निकल आते हैं और वे अपने भोजन को चबा सकते हैं शुरू में वे दाँत कच्चे दात होते हैं बिल्कुल मनुष्य के बच्चों की तरह जब बिल्ली के बच्चे छह महीने के होते हैं तब उनके कच्चे दांत गिर जाते हैं और उनके जगह पक्के दांत आ जाते हैं जब बिल्ली के बच्चे आठ महीने के होते हैं तो वे माँ का दूध पीना बंद कर देते हैं अब वे ठोस भोजन खा सकते हैं अब शिकार करना ऊपर चढ़ना छलांग मारना दौड़ना और चुपचाप घास पर चलकर चूहे पकड़ना सीख चुके होते हैं अब वे उन सभी कामों को कर सकते हैं जो कोई बड़ी बिल्ली करती है बिल्ली का नया बच्चा घर लाने का यह बिल्कुल ठीक समय होगा